ओम शांति शांति शांति तो मूल तो सब हो गया था ना न पदकृत एक पद पदार्थज्ञान से परम प्रयोजन मोक्ष आमती न्यायिका वैशेषि है ना ये जो तर्कसंग्रह ये उभ न्याय एवं वैशेषिक उभयों का समिश्रण इसलिए उभय का मत है कि पदार्थ ज्ञान का प्रयोजन है मोक्ष पदार्थ क्या है पद अर्थ पदार्थ है ना पद का जो अर्थ है तो उसे तो आपने अब तक जो पढ़े हैं तर्क संग्रह में सात पदार्थ पढ़े है तो साथ में छह भाव पदार्थ एक अभाव पदार्थ तो इनमें से फिर आपने क्या क्या पढ़ा मतलब किस प्रकार क्या आपको बोध हुआ कि जो छह भाव पदार्थ है उसमें के आत्म पदार्थ है और बाकी जितने हैं सब अनात्म पदार्थ है, पदार है। ना तो इसलिए आत्मा और अनात्मा ये दोनों पदार्थों से दोनों पदार्थों का जब अवगति व ज्ञान व बोध हो जाता है तो फिर मोक्ष के लिए आप प्रयास करेंगे क्यों अनात्म वस्तु में हम समय बर्बाद करेंगे आत्म जो नित्य स्वरूप विशिष्ट वस्तु पदार्थ रहता हुआ अनात्म जो अस्थाई क्षणस्थायी एवं दुखदाई उसमें क्यों प्रवृत्त होंगे तो इसलिए कहते हैं पदार्थाना पदार्थ ज्ञान परम प्रयोजनम मोक्ष आमती है।, है, है ना आमनती के के वैशेषिका ऐसे ही मानते हैं पदार्थ ज्ञान से ही मोक्ष को मोक्ष ही उनका मोक्ष प्रयोजन है सो जो मोक्ष है स आत्यंतिक विंशति दुख है ना वो जो मोक्ष रूपी जो तत्व है उसको क्या है ये कहते हैं सच आत्यंतिक एक विंशति दुख ध्वंस एक प्रकार का दुख है उनका आत्यंतिक नाश है न तो आत्यंतिक नाश आत्यंतिक का अर्थ क्या है पूर्ण रूप से पूर्ण पूर्ण रूप से ध्वंस तो होने से जो आत्यंतिक का अर्थ अभी ये बता रहे है ना नत्यंतिक का अर्थ हम सब जानते हैं आत्यंतिक का अर्थ जो समूल नाश हो जाता है अत्यंत अभाव हो जाता है उसका ना आत्यंतिक का? तो और उसको और उसका गंभीर माने उसके सत्य पर उ जाते हैं आत्यंतिक का शब्द का क्या अर्थ आत्यंतिकम आत्यंति आतंतिक आत्यंतिक स्वसमाधिकरण दुख प्राग भाव ना आत्यंतिक शब्द का अभी व्युत्पत्ति करते हैं ये कहते हैं स्वसमिकरण दुख प्राग भाव असमान कालीन आत्यंतिक देखें तो आत्यंतिक तो उन्होंने कहा असमान असमान है ना ऐसे ही शब्द का ये कहते हैं सामना दुख प्रागव असमान काली ये ये आत्यंतिक आत्यंतिक है। तो अभी देखो स्व स्व स्व स्व स्व शब्द शब्द शब्द से से। ना? ना। का क्या लेंगे? दुखद अच्छा दुखद दुखद <coughs> जो दुखद्वंस का समाना जिस अधिकरण में रहेगा स्व समान क्या है जिस अधिकरण में दुख ध्वंस है ना उसी अधिकरण में दुख प्रागभाव है ना उसी अधिकरण में तो दुख का प्रागभाव उसी उसी अधिकरण में दुख प्राग भावना चाहिए उसका नाम है लेकिन एक आए उसमें जैसे ये ये कहते हैं कि आत्यंतिकम चवान दुख प्राग भाव काली दुख कालींस इधानी अस्मदादी मुक्तत्व आपत्ति बारणा काली कहते हैं अभी ये जो दुख है ना अभी आ, आप आपका अंदर है, अभी दुख का ध्वंस है दुख नहीं है दुख नहीं है लेकिन दुख प्राग भाव बैठा है आपका अंदर है ना तो होने से यद्यपि वर्तमान आपके अंदर वर्तमान दुख नहीं है लेकिन प्राग्भाव है किसी भी समय में आ सकता है लेकिन वो आत्यंतिक नहीं है ये तात्कालिक है ये तात्कालिक हो गया, तो आत्यंतिक न होने कारण वो उमोक्ष नहीं है मोक्ष मतलब एक वो होता है हाँ जो पूरा आत्यंतिक दुख प्रागभाव भी नहीं रहेगा उसमें दुख प्राग अभाव का आप तो समझ रहे हैं ना दुख अभाव जिसमें होगा तो उसमें अवश्य दुख आ सकता है संभावना संभावना है ना? तो हमें ऐसे ही एक अधिकरण लेंगे जहां पर दुख का ध्वंस भी रहेगा दुख प्राग अभाव नहीं रहेगा है ना दुख प्राग अभाव प्रागव असमानकारी हम दे देंगे असमानकारी जिस समय दुख दुख दुख दुख भाव रहेगा रहेगा रहेगा ये क्या है है लिए अभाव है? वो चार प्रकार अभाव अपने पढ़े थे उनमें से ये ध्वंसक कौन सा है प्रध्वंसक प्रध्वंस का क्या लक्षण है आ? बाद है है है सादी सादी ना ना जिस अभाव अभाव उत्पन्न हो हो गया है, उसका उसका हो गया उसका आदि लेकिन वो अनादि काल दुख अब तक तो आपको जो दुख हो गया है ना वो दुख का जो ध्वंस हो गया तो ध्वंस आ, वो उस ये जो दुख दुख दुख ये ये कब तक ये रहेगा एक, जिस आपने आपको, आपको जो अभी हुआ था उसका नाश हो गया भोग द्वारा की, के गए वो नष्ट हो गया नष्ट होने के लिए दुख ध्वंस उत्पन्न हो गया, हो गया।, हो उत्पन हो गया? वो कब तक रहेगा जब तक नया दुख नहीं आता जब तक सुख हम ये ये दुख ध्वंस कब तक रहेगा अरे अरे अरे नया दुख नहीं ऐसे तो, तो नहीं है है, नया दुख है। <laughs> यादे यादे। अरे ये ये नया आने से इनके इनके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये काल तक रहेगा ये जो दुख, जिस दुख का ध्वंस हुआ अभी ये दुख फिर दोबारा नहीं आने वाला वो गया गया नया दुख आएगा लेकिन इसका साथ नहीं होना चाहिए है है है, है, ना? तो ये ये ये दुख और अनंत है। अनंत का अनंत काल तक रहेगा। मतलब जिसका अंत नहीं ऐसे ही ये जो दुख आपका नष्ट हो गया ये अनंत काल तक का ये दुख ध्वंस रहेगा उसी उसी दुख ध्वंस का जो समान समानकालीन होगा उसी का अंदर है अगर प्रागभाव आ जाएगा फिर ये मुक्त तो नहीं हो सकता है उसका ये, ये अनंत काल रहेगा अन, ये अनंत अनंत है ना काल काल के असमान में अगर दुख प्राग रहेगा तो ये मुक्त तो नहीं हो सकता है और असमानकालीन अर्थात ये अनंत काल तक तो रहता है असमान कालीन तो यह इसके साथ रहेगा में में जो छोड़ दिया अच्छा। में रहने से हमको कोई मतलब नहीं नहीं नहीं है आगे नहीं होगा आगे होगा होगा तो ध्वंस के साथ है असमानकालीन का जो प्राग भाव दुख प्राग भाव जिसमे नहीं है तो वही है मुक्त है ही मुक्त है नहीं तो फिर अभी नहीं है तो फिर दुख प्राग भाव तो बढ़ रहे दुख प्रागुभा से किसी समय दुख आ जाएगा तो फिर दुखी है तो फिर मुक्त कैसे हो गए इसलिए दुख प्राग असमान काली कहते है इधानी में वर्तमान दुख ध्वंस्य सत्व अभी अस्मदादी नाम अपनी मुक्तत्व बारणा कालीन इसलिए कहते हैं कालीनत्व दुख प्राग असमान दे, दे देंगे तो फिर मुक्तत्व का लक्षण इसमें है खाली हमें इतना कहेंगे सो चले गण दुख ध्वस्स है ना सो समान अधिकरण दुख नहीं ये कहते हैं कि दुख ध्वंस से इदाने अपि सत्वे न दुख ध्वंस है ना नो समान अधिकरण इतना दुख ध्वंस है तो ऊर रहता हुआ अस्मदादि हम लोगों का अभी नहीं दुख दुख ध्वंस है लेकिन दुख प्राग भाव बैठा है इसलिए हमें इतने कहेंगे जिस अधिकरण में दुख का ध्वंस है वो मुक्त है इतने कहेंगे तो हम लोग सब मुक्त हो जाएंगे अभी हमारे अंदर दुख गंश है तो इनसे सभी हम मुक्त है लेकिन सभी मुक्त नहीं है दुख का प्रागभाव बैठा है इसलिए कहेंगे दुख प्रागभाव असमानकालीनत्वम इतने विशेषण दे देंगे तो हम लोग को मुक्त नहीं होंगे क्योंकि हमारे अंदर दुख प्रागभाव बैठा है इसलिए कालीन को दे देंगे एक कहते हैं मुक्तियात्मक दुखध्वंस अ दुख प्रागभव अपि अपि मुक्ता अभी अमुक्त इति स्वानकर विशेषण अभी देखो ये कहते हैं कि ठीक है ये तो फिर आपे आपत्मक दुख ध्वंस्य इधानी है ना नहीं, नहीं।, नहीं। अन्य दुख नागव ये मुक्त पुरुष है वामदेव ये मुक्त पुरुष जब उन्होंने मातृ गर्भ में थे तभी उनको आत्मज्ञान हो गया था तो मुक्त पुरुष है वो लेकिन यदि हम कहेंगे वामदेव में तो दुख ध्वंस है दुख ध्वंस है है ना? लेकिन हमें स्वसमान स्वपद हमें स्व समान अधिकरण पद नहीं देंगे है न स्वान अधिकरण पद नहीं देंगे दुख प्रागभावी है दुख ध्वंस भी है दुख प्रागभावी है ने? तो ये कहते हैं कि मुक्ति आत्मक दुख, इदा दुख समान तो जो मुक्ति आत्मक दुख ध्वंस्य तो उसमें बामदेव में तो दुखध्वंस है लेकिन हमारे अंदर अभी दुख का प्रागभाव है हमें स्व अधिकरण नहीं कहा तो बामदेव में ध्वंस है और हमारे अंदर दुख प्राग भाव है तो होने से बामदेव भी अमुक्त कहे जाएंगे इसलिए क्या कहना पड़ेगा जिस अधिकरण में वामदेव में दुख ध्वंस है और उसी अधिकरण में दुख प्राप्त प्राग, प्राग अभाव का असमान काली तो होना चाहिए तो फिर जो प्रसंग बामदेव में आरोप होता है वो दूर हो जाएंगे है ना तो उनसे अः स्व अधिकरण जिस अधिकरण में दुख द, दुख ध्वंस है उसी अधिकरण में दुख प्राग अभाव का समानकालीनत्व होना चाहिए तभी उसको मुक्त कहेंगे तो इस प्रकार वो मुक्त हो जाएंगे अगर ऐसे ही नहीं कहेंगे तो भले ही वो उनका अंदर दुख ध्वंस है लेकिन हम लोगों का जैसे हम लोग दुख प्रागवा वाला है तो होने से उसमें भी मुक्तत्व तो का आपत्ति आ जाएगी उसको दूर करने के लिए स्व तो स्वानधिकरण कहना पड़ेगा है ना नाम अपि पड़ेगात्मा अमुक्त प्रसंगात स्विकरण विशेषणम है ना मुक्तात्मा नाम अपि जो मुक्तात्मा है मुक्तात्मा किसको कहेंगे जिसमें दुख ध्वंस है एवं दुख प्राग दुख प्राग असमान है, तो ये मुक्त है तो से ये कहते हैं अमुक्तत्व प्रसंगात स्वसमानाधिकरण प्रागभाव विशेषण तो प्रागभाव विशेषण हम नहीं देंगे तो ऐसे ही दूर आता है दोष आता है तो खाली हम कहेंगे दुखध्वंस है दुखध्वंस तो हमारे अंदर अभी भी है तो हमें अमुक्त है लेकिन मुक्तत्व प्रसंग आ जाएंगे तो दुख प्रागभाव विशेषण हम दे देंगे तो असमानकालीन दुख प्रागभाव दे देंगे तो दुख ध्वंस का असमानकालीन नहीं है अभी समानकालीन जिस समय दुख ध्वंस है उसी काल में दुख प्रागभाव हमारे अंदर है तो समानकालीन है तो उनसे हम मुक्त नहीं हो सकते इस प्रकार उन्होंने आत्यंतिक शब्द का ये किया व्याख्यान किया स्वान अत्यंता स्वमान अधिकरण दुख प्राग भाव असमानकालीन आत्यंतिक आत्यंतिक मतलब हो गया दुख ध्वंस भी नहीं है और दुख प्रागभाव भी नहीं है तो फिर ये जो दुख प्रागभाव हम कहते हैं दुख प्रागभाव क्या है वो आएगा कहाँ से है ना दुख तो ध्वन हो गया हमें प्रायश्चित कर लिया किम भोग कर लिया तो भोग से दुख नष्ट हो जाता है प्रायश्चित दुख नष्ट हो जाता है तो हो गया तो फिर आने वाला जो दुख है वो आएगा कहाँ से दुख का बीज ये कहते हैं तो दुख का जो बीज है वो कहते हैं कि क्या है कितने हैं ना ये एक विंशति है ये इक्कीस है क्या है ये कहते हैं दुखा नीचा एक विंशति इक्कीस है क्या है ना शरीर तो इंद्रिया है ना जो इंद्रिया है जो ज्ञान क्या क्या है चक्षु कर्ण नासा जीवा त्वक और मन हो गए छषय उनका जो शब्द स्पर्श संकल्प विकल्प ये हो गए विषय हो गए बारह हो गए षड बुद्ध तो उनका जो ज्ञान है इंद्रिय एवं विषय का बीच में जो ज्ञान है तो ज्ञान भी छे है शब्द ज्ञान स्पर्श ज्ञान रूप रस गंध स्पर्श ये जो ज्ञान है ये भी छे अथ, आ, है अठारह एक उन्नीस हो गए न उन्नीस हो गए ष बुद्ध सुखम दुखम चेती उन्नीस दो तो 21 इक्कीस ये सब वो सबसे दुख है का ही आतंक नाश ही मुक्ति का मोक्ष अठारह का शरीर के 19 और सुख दुख 19 21 हो गए है ना ये कहते हैं दुख आनुषंगिक्थ शरीर आदो गौण गौण दुखत्व तो फिर ये शरीर कैसे दुख है ये कहते हैं ये शरीर इसलिए कि ये दुख का आनुषंगिक आनुषंगिक का अर्थ क्या है आनुषंगिक अर्थित हाँ, क्योंकि दुख ये जो सुख दुख अच्छा हम इसमें दे दिया जनकवा तथि भाव आनुसंगिक अवच्छेद आप जो दुख भोग करेंगे कहा भोग करेंगे शरीर शरी में शरीर मन है मन से ही दुख होता है और जब शरीरस्थ मन होगा तो वो शरीर अवच्छेद न हम दुख को भोग करते है न ऐसा ही तो मन सूक्ष्म शरीर में तो वो दुख भोग करता है प्रेतात्मा वो सूक्ष्म शरीर में बहुत कष्ट भोग करता है ना जब उसको प्यास लगता है ना वो पी नहीं पाता है क्योंकि शरीर नहीं भूख लगता है के प्यास कैसे लगेगा? अरे ये ये जो उर्मी है उर्मी जानते हैं? अर्थ क्या है तरंग उर्मी काम ऐसे कहते हैं में क्या है भूख प्यास है है ना? ये मन का धर्म है शरीर का धर्म नहीं है hum, ना? न्या क्या क्या? है सड़ उर्मी सुखा दुख और भूख प्यास और और दो मृत्यु वही न सुख दुख जन्म जन्म मृत्यु शायद जन्म मृत्यु सुख दुख और भूप्यास ये है सड़ो हूं ये मन का धर्म है मन से ही हम सब भू करते हैं ये शरीरस्थ है या बिना शरीर में सूक्ष्म शरीर में भी होता है लेकिन स्थूल शरीर में जब सुख दुख आदि आते हैं तो उनका हमें उपचार कर लेते हैं है ना निदान नून लेते हैं पर सूक्ष्म शरीर में ये व्यवस्था नहीं है हो। कैसे हो। अरे सु... वही तो कह रहा हूँ मन है ना नहीं जो सूक्ष्म शरीर में मन है ना नहीं मन से ही सुख दुख अनुभव होता है ये सारे चाहे हमें अभी भी हमें शरीर में अनुभव नहीं करे शरीर तो अवच्छेद शरीर में रहता हुआ हमें सुख दुख दी वो जैसे ही अनुभव कर रहे हैं मन से हम भी ऐसे ही कर रहे हैं लेकिन हम उपचार कर सकते हैं अच्छा। उसका निदान उस सुख को हमें शरीर माध्यम से हम पिला देंगे तो हाँ उसका प्यास शांत हो जाता है खिला देंगे शरीर को तो मन शांत हो जाता है आ, लेकिन उसका साधन नहीं है न होने के कारण वो तड़पता है लेकिन वो आ, तो तो तभी तो जबरदस्ती जब अत्यंत असहन होता है तो आपका शरीर प्रवेश कर जाता है।, है लेकिन सभी का अंदर नहीं आता है देखता है वो कमजोर कौन नहीं है नहीं। उसी का अंदर घुसता है वो, तो, तो जाकर वो खा पी लेता है कमजोर से से शरीर या मन से। नहीं मन से, से। हम्म तो तो तो जब उसका अंदर चला जाता है तो आपका ऊपर दूसरे आदमी बैठ के खाएंगे तो आपको तो भारी होगा ही होगा आप कमजोर हो जाएंगे सारे शक्ति वो खींच लेगा तो इसलिए जिसको प्रेत पकड़ता है ना तो उसका बाद देखिए उसको छुड़ाने के बाद में वो पूरा एक हफ्ता तो इतना बेहोश हो जाता कमजोर हो जाता है दे दे दे हाँ पूरा जो तो मैंने मैंने खुद ही देखा हमारे मामा मम्मी है मा, मामी तो उसको लगा था तो वो जितना भी है वो चार पाँच आदमी है पाँच आदमी के लिए जितना रसोई होता है ना सब खा गए खा जाता है सब खा गया सब खा गया। और जब उसको छुड़ा ना तो ऐसे ही दो दो गागर है पानी के भरा हुआ गागर ऐसे ही ये है और एक ये बगल में ऐसे ये करके इतना तेज से दौड़ा और बाप हाँ इतना दिन हो गया खाया नहीं ये नहीं इतना कमजोर इतना उपरी तो उसको दौड़ाकर कर तो शरीर को ले गया और वो, वो, सब गांव वालों को रखे बोले कि डरना नहीं हो जाएगा जहाँ उसको एकांत है वो वहीं छोड़कर ये कर जहाँ ऐसे पर गांव का बाहर चला गया एक बरगद का पेड़ था वहीं पे वो गाजर फागर से फेंक दिया और वो चला गया बोलता है कि महसूस जो लोग उसको दौड़ कर गए थे हम तो डर लगा हम नहीं गए लेकिन वो वो कहते हैं कि पता चल जाता है कैसे वो पेड़ में जाता है कुछ कुछ आवाज कुछ ये ऐसे लगता है तो फिर क्योंकि फिर उसको फिर लोग लेकर गए थे पानी और एक चाबी चाबी दांत खोलकर कर दांत पूरा ये हो जाता है बेहोश हो जाता है दांत हाँ ऐसे खोलकर फिर पानी दिए फिर वहाँ से पकड़ कर लेकर आए और बातचीत कुछ नहीं करता है इतना कमजोर हो गया था फिर उसको रेस्ट दिया गया उसको खाया पिया फिर एक हफ्ता के बाद में फिर स्वस्थ हुआ तो इसलिए कहते हैं ये जो शरीर अवच्छेद न ये दुख का एक ए, आ, आनुश्य। हाँ अनुसंख्य अभी बताया था तो अब तो कितने बार बताया घट का अवच्छेद क्या है में अरे अन्यून अनारिक्त धर्म का नाम है का। ना? तो अन्यून अनिक्त जो धर्म होता है वो अवच्छेद होता है तो निशे वही दुख है अवच्छेद का शरीर का क्योंकि पूरा शरीर में दुख रहता है और उस से से तो से हाँ। से शरीर है कौन इसके कोई रहे आग लोहा हो जाता है तो ना, ना, अगरी ना, अगरी ना, हो जो धर्म जिसमें रहता है धर्मी में अगर पूर्ण रूप में वो धर्म रहता है धर्म उसका अवच्छेद होता है अवच्छेद अपने दुख है इसमें तो जनकवाद क्योंकि इसमें वो भी दुख, नहीं। ना दुख, है, दुख, है है, दुख जाना का जनक है शरीय नहीं तो दुख का नहीं है ना इसलिए हम नहीं चाहते है कि फिर ये शरीय धारण करें शरीर अवच्छेद होने के कारण दुख का अलय है घर है तो शरीर नहीं तो दुख भी नहीं रहेगा तो वही आत्यंतिक नहीं तो दुख प्रागभाव रहेगा जैसे मन में प्रेतात्मा में दुख प्रागभाव है दुख है प्रागभाव तो नहीं दुख भी है उसका ये तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए तो आत्यंतिक दुख का नाश होना चाहिए तभी हमें मुक्त पुरुष कहेंगे तो इसलिए कहते हैं दुख दुख आनुषंग शरीराद गौणुख तो शरीर जो है ये गौण दुख है। तथा आत्मा बारे द्रष्ट्य श्रोतव्य मंत्य निधिध्या ज्ञान। साधन निधिध्यासन मनन साधन पदार्थज्ञाने संाघटिता संघिताज्ञाने सती शरीरपुत्राद आत्मस्वी स्वीय आत्मस्वीकार शरीरपुत्राद आत्मस्वी स्वीय अभिमान मिथ्या ज्ञानस्य नाशः तेन प्रवृत्ति अनुपपत्ति हा। का शरीरे काये प्रवृतिपत्ति प्रवृत्तिपत्ति तत तत्कालूहन वोगत् भोगतत्व प्रारब्धकर्माण नाश्तम भाव इसलिए कहा कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्या है ना नुति है, का है। के साथ जब कथक में याज्ञ का ये स्टेटमेंट है इनका ये कथन है कि आत्मा अरे गार्गी आत्मा द्रष्टव्य आत्मा को कैसे देखेंगे श्रोतव्य आत्मा को कैसे सुनेंगे मन मंतव्य निधि ये कैसे द्रष्टव्य मतलब ये सब अनुभव है क्योंकि आत्मा का अनुभव कभी आप नहीं, नहीं कहते हैं कि मैं नहीं हूं है ना आप आपको पूछा जाए कि आप हैं ना नहीं तो क्या बोलेंगे आप मैं मैं हूं ऐसे कहते हैं तो यही है आपका अस्तित्व का स्वीकार तो इसलिए कहते हैं आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्या इसलिए पदार्थ ज्ञान आपको नहीं है तो किससे आप अलग आत्मा के बारे में क्या सुनेंगे क्या दर्शन करेंगे क्या ये करेंगे तो इसलिए पदार्थ ज्ञान से ही अनात्म वस्तु को परिक्ञा पूर्वक आत्म वस्तु का बारे में विवेचन करना में आत्मा हूँ शुद्ध निर्मल अशोक अभय अमृत हूँ ऐसे जो निराट दृढ़ द्रिध, दृढ़ता है ये ही आत्मा का आत्मा का बारे में द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य श्रुति ही आत्मज्ञान साधन निधिध्यासन मनन साधनत्व पदार्थ ज्ञाने संघटिता तो यही पदार्थ ज्ञान से ही श्रुति इस प्रकार कहते हैं कि जो अनात्म वस्तु है उनको परित्याग पूर्वक आत्मा के विषय में आप मनन करे, चिंतन करे और निधिध्यासन करे। पहले श्रवण मनन निधिध्यासन निदिध्यासन सन मैनेंतर तैल धारावत आ, अखंडित रूप में ही उसका चिंतन ही निदिध्यासन इसका, है, इसका बाद है, जब निदिध्यासन दृढ़ हो जाता है फिर समाधि होता है समाधि यानी समाधान समाधान में मैं आत्मा हूं भगवान का दास हूं मैं है ना तो इतने ही जब आपका स्वरूप ज्ञान हो जाता है दृढ़ता पूर्वक फिर आपका अंदर और दुख का ज्ञान भले ही प्रारब्ध वशात ये शरीर और कुछ दिन रुकेगा लेकिन वो शरीर का प्रारब्ध का कर्मफल के अनुसार वो सुख दुख भोग करेगा पर आप उससे निर्लिप्त रहेंगे जैसे नलिन दलगत जलवत तरलम तदव जीवित मतिषय तपलम ऐसे ही कहते हैं ना पद्म पत्र में जब जल का बूंदे रहते हैं तो उसको स्पर्श नहीं करता है थोड़ा सा हल्का सा हवा आ जाए फिर वो निकल जाता है इसी प्रकार हमारे अंदर दुख रहते हुए भी हम दुख के साथ असंश्लिष्ट रहेंगे क्योंकि जो हमको दुख के साथ एकत्रित करते रखा था वो अभी नहीं है वो संबंध टूट चुके हैं अज्ञान नाश हो चुका है अहंता ममता के मेरा शरीर है और मैं हूँ और मेरे संबंधी है ये और नहीं है यस्य अहम यसे नह कृतो भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोका नी न निबध्यते ये अष्टादश अध्याय का भगवान का ये यस्य न अहम कृत भाव मैं किया अहंकार है ना तो यहाँ पे अहंकार है यस्य न अह कृतो भाव इस प्रकार भाव जिसके में जिसमें नहीं है ना हम कृतो भाव बुद्धि रियस्य जिसका बुद्धि इस प्रकार मैं किया हूँ मैं करूँगा इस प्रकार भाव से लिप्त नहीं होता है बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हवापि स ईमान लोकान ये समग्र लोग को अगर ये मार डाले काट डाले ईमान लोकान न हंति उसने कुछ नहीं किया न निबंधित उसने ना मारा ना वो मरेगा क्योंकि क्योंकि जो करने वाला अहंकार वो नहीं है और चलाने वाला दूसरा है इसलिए भगवान ने अर्जुन क्या कहा कि तुम निमित्त तुम्हारे कंधे पर मैं धनुष रखकर बाण चलाना चाहता हूं लेकिन मैं ही चलाना चाहता हूं और वही उन्होंने किया तो इस समय भगवान ही सब संभाल लेंगे हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा इसलिए हम केवल उनका आश्रित हो जाएंगे वो ही है इत श्रुते है आत्मज्ञान साधन निधिध्यासन मनन साधनत्व पदार्थ ज्ञाने संज्ञा घटिता तो इस पदार्थ ज्ञान से ही वो उत्पन्न होता है अगर पदार्थ ज्ञान नहीं पद पदार्थ ज्ञान नहीं है तो फिर कैसे आत्मना अनात्म वस्तु का हम भेद नहीं जानते हैं तो कौन आत्मा कम अनात्मा है आत्मा का क्या लक्षण है अनात्मा का क्या लक्षण है तो ये पता नहीं है तो कैसे हम आत्म वस्तु में प्रवृत्त होंगे अनात्म वस्तु में भी प्रवृत्त हो जाएंगे जैसे अभी हो रहा है हमारे तो इसे संगठित है एवं च तत्वज्ञान सती इस प्रकार तत्व ज्ञान में रहते हुए पुत्रादो आत्मत्व शरीरपुत्रादो अभिमान रूप क्योंकि ये मेरा है है ना ये मेरा परिवार है मेरा संतान है मेरा बेटा है मेरी बेटी है ऐसे ही आवास है ये सब जो कहते हैं ना तो ये, ये केवल अज्ञान दशा में तो निश्चित तत्वज्ञाने सती शरीर पुत्रादो आत्मत्व आत्मत्वस्वीत्व अभिमान रूप मिथ्या ज्ञान से किसको मानेंगे ये मेरा है कितने शरीर बदल चुके हैं हैं हम हम है, किसका पुत्र दृष्टांत देते हैं। चित्र के तो पाख्या। चित्र, राजा चित्र केतु तो का लड़का जो आगे अंगे जब उनको जीवन दे दिए तो उन्होंने पूछा बोले पुत्र कौन किसका पुत्र है? मैं तो अमक व्यक्ति का पुत्र हो चुका हूं क्यों मुझे बुलाए ना तुमने क्यों चला गया यहाँ से ना मैं क्यों चला गया तो ये जो है ना ये माए जो निन्यानबे माताएं हैं ये मुझे जहर पिला दी राजा को होश आया अरे इतना जहर पिलाकर उसको मरवा डाले बच्चे को अभी कितना मैंने छरणापूर्वक शुरू रहे सिर पिट रहे वहीं से चल पड़े से तो यही है ये कहते हैं कि तो जो अभिमान है, तो हम हमारे है मैं हूं मेरा है ये जो संबंध ज्ञान ये सब नष्ट हो चुका है पे न प्रवृति अनुपपत्ति, अनुत्पत्ति तो प्रवृत्ति नहीं होगी है ना प्रवृत्ति कब होती है मिथ्या ज्ञान से प्रवृत्ति तो मिथ्या ज्ञान का बंधन सब टूट चुका है तो निशे प्रवृत्ति अनुपपति व अनुत्पत्ति तत है ना तत्कालीन शरीरे शरीर तो उसके बाद है, वो जो शरीर है वो आप उस समय जो चाहेंगे सो कर सकते हैं लेकिन आप नहीं चाहेंगे तथ तत्कालीन तत शरीर न काय काय भी न मान, मान लीजिए अब आप, आपको 100 साल है ना ये 100 साल से अभी आपको 80 साल हो गया और 20 साल बाकी है तो 20 साल आपको जीना है अभी शरीर आपका ठीक ही है सभी है, अभी 20 साल जीना है अब अग, अग, अगर आप अभी मरना चाहते हैं शरीर त्यागना चाहते हैं तो अभी त्याग सकते हैं क्योंकि जिस व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो गया है अभी अस्सी साल का उम्र में तत्व ज्ञान होने से ये बीस साल वो जीना नहीं चाहेगा क्योंकि बहुत बंधन है उसको भले ही वो बंधन में नहीं है फिर भी इस शरीर में रहेगा ना ये पिंजरे में वो रहेगा है हमको अभी हमको महसूस है जो सब अब पहने ही हे एक तो शरीर पंच कोश है उसका ऊपर फिर और कितने कोशम लगे लेकिन कोई नहीं चाहते हैं कि इतना आवरण टाइट ये सब पहनेंगे तो वे आते हैं सुख फें फेंक देते हैं किसको अच्छा नहीं लगता है साथ शरीर में स्वतंत्र रहूँ ऐसे ही ना कैसे टाइट फिटिंग कुछ भी आप पहना दीजिए अब चाहेंगे नहीं तो इस, इसी प्रकार ये शरीर रूपी बंधन में मुक्त पुरुष नहीं रहना चाहते तो इसलिए ये कहते हैं काय बिह ये जो 20 साल रह गया अभी वो अपना शरीरों को अनेक रूप में निर्माण निर्मित करके वो 20 साल का जो दुख है शरीर का जो प्रारब्ध वो भोग को भोग लेता है इसके बाद शरीर को छोड़ देता है काय विहना व भोग तत्वज्ञाभ्याम प्रारब्ध कर्माण नाशः ततो जन्म तो इसलिए इस प्रकार का आयुभोग द्वारा ये जो भोग है शरीर जो अवशिष्ट प्रारब्ध कर्म है उसको भोग कर लेता है इसके बादे प्रारब्ध कर्म जब नाश हो जाता है उसी समय उसका शरीर गिर जाता है पतन हो जाता है पतन माने नाश हो जाता है मृत्यु तत्व जन्मा और कुछ नहीं है।, जो है सब सब जीरो सब भस्मसात हो गया दग्ध कर तो चुके हैं वो सब फिर जो भूने बीज है चने है उसी के समान हो चुके हैं तो उसको आप कितने भी खेती में बोये उससे अंकुर होने वाला नहीं भस्म सात इसलिए कहते हैं नित्य नैमित्तिक रेवक कुरित्षय ज्ञानम च विमले कुरन अभ्यासेन च पाचेत अभ्यास तत्विज्ञान तो कैवल्यम लभते नर नित्य नैमित्तिक रेवक कुर दुरित क्षय तो तीन प्रकार का कर्म है नित्य नैमित्तिक और एक नहीं दिया है यह काम्य ना? तो ये जो नित्य जैसे संध्या बंदन आदि ये नित्य है क्यों करते हैं ना हमारे जान अनजान में बहुत सारे हमें हाँ, गलतियां होती है दोष होता है अनेक जीवों सांस में अनेक कीड़े मकोड़े चले जाते हैं मर जाते हैं तो उसे जो दूरित है तो पाप उसको क्षय करते हैं नैमित्तिक किस निमित्त को लेकर आज है चंद्र ग्रहण है सूर्य इत्यादि में हमें व्रत करते हैं तो नित्य नैमित और काम्य मुझे हाँ स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग ने पुण्य एवं दुख सुख एवं दुख व शुभ अशुभ उभय को परित्याग करना पड़ेगा वह तो नित्य नैमित्त का काम्य कुरानो दुरीता क्षय ज्ञानम च विमी कुरन तो उज्ञान को बुद्धि को हमें निर्मल करके अभ्यास न चाचे तो धीरे धीरे क्योंकि आप चाहेंगे लेकिन ले, ले शरीर नहीं जा पाएगा शरीर घिसरते-घिसरते ले जाएंगे आप पहुंच जाएंगे लेकिन शरीर नहीं जा पाएगा शरीर में सामर्थ्य नहीं इसलिए अभ्यास के द्वारा शरीर को भी उसमें घटाना है आप जैसे करेंगे शरीर भी तद होगा वही कहता है कि बिमल तो अभ्यास मतलब बारंबार करना पड़ेगा एक बार नहीं है ना पक्को विज्ञान जब ज्ञान परिपक्व हो जाता है है ना पक्को विज्ञान पक्व विज्ञान कैवल्यम लभते न तो वो पुरुष हाँ मोक्षक होता कैवल्य माने मोक्ष को प्राप्त हो जाता है इस प्रकार अहा इत्यादि वचना तमेवत्व मृत्यु नान्य पंथ विद्यता नहीं श्रुति तमेव विद तो उस प्रकार ज्ञान को प्राप्त होकर आत्मतत्व को प्राप्त होकर जान लेने के पश्चात अति मृत्यु एति तो अति मृत्यु को पार हो जाता है है ना मृत्यु अतिक्रांत अति मृत्यु तो उसको इति पार हो जाता है इति सगुण उपासना काशी मरणा एवं काशी मरणादे अभी तत्व ज्ञान द्वारा मुक्ति हेतुत्व तु। ये कहते हैं सगुण उपासना है ना जैसे हमें ईश्वर उपासना करते हैं तो सगुण उपासना है और काशी मरणादि काशी में मरना है काशी का अर्थ क्या है बनारस काशी काशी दीप्तो धातु है प्रकाश ये ये जग भौतिक जगत का वो अंश नहीं है चिन्मय धाम है भगवान शंकर अपना त्रिशूल का अग्रभाग में एक ब्रह्मांड निर्माण किया है भगवान ने उनको दिया है जैसे ध्रुव को दिया ना ऐसे ही उनका चिन्मय धाम है ना? और वाराणसी वरुणा असी का बीच में होने से वाराणसी कहा जाता है वरुणा और असी दो नदी अभी अस्सी तो है वरुणा लुप्त तो हो गई असी घाट है ना असी घाट तो अस्सी घाट उसी में गंगा जी वो मिलती थी थे पूरा वरुणा और असी ऐसे दोनों पास में है उसका बीच में ही काशी काशी काशी है तो तो तो इसलिए इसलिए वही वो, वो भावना होना चाहिए ना कहते हैं हैं ज्ञान द्वारा मुक्ति पर भगवान शंकर उसको तारक मंत्र देते उनका धाम को जाने के लिए तो ऐसे ही उनको मंत्र दिया जाएगा तो जिस द्वारा वो फिर अपना धाम में जाएंगे अतएव परमेश्वर काश्याम तारकम तारक उपदी सी श्रीमदुदत्त सिंह से सिंहशिष्य श्रीचंद्रज सिंह रचिता पदकृत सीका गुरुदत्त ओम पूर्णमद पूर्णमिघम पूर्ण पूर्णम दक्षिद पूर्णमदायसी चिन्मयधाम हे मॉल बनने